नमस्ते मेरा नाम विजय वर्मा है मैंने परसों इस होटल का एक कमरा बुक कराया था नमस्कार साहब आपने दिल्ली से फ़ोन किया था ना एक मिनट अभी देखता हूँ जी हाँ बहुत अच्छा कमरा आपके लिए तैयार है सी व्यू वाला कमरे की खिड़कियाँ सागर की ओर खुलती हैं आराम के अलावा हम आपको ऐसा अनुभव भी करा सकते हैं जो आपने कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा क्या आप पहले भी कभी गोवा आए थे नहीं पहली बार आया हूँ अच्छा यही गोवा के सब दर्शनीय स्थलों की सैर आयोजित करने की संभावना है दो दिनों में बहुत दिलचस्प यात्रा होने वाली है भगवान महावीर रिजर्व की वहाँ जो झरना है दूध सागर नाम का उसे देखे बिना गोवा का सही दर्शन असंभव है बस बस अच्छा मैं काफी थका हुआ हूँ हाँ जी ये फॉर्म भर दीजिए यहाँ आपके हस्ताक्षर चाहिए ये रही आपकी चाबी मोहन इनका सामान इक्कीस नंबर कमरे में ले जाओ आपको कमरा कैसा लगा सब ठीक है ना एकदम नहीं सी व्यू तो है मगर खिड़की के नीचे जो ट्रैफिक है उसका शोर गोल नींद खराब कर देता है इसके अलावा फ्रिज भी ठीक से नहीं चल रहा है बिस्तर पर बिछी चादर भी मैली दिख रही है मुझे इस कमरे में नहीं रहना मेरा बंदोबस्त किसी और कमरे में कीजिए माफ कीजिए साहब अब और कोई कमरा नहीं है जहां तक फ्रिज की बात है मैं अभी एक नौकर को भेज देता हूँ आप इधर रेस्टोर में बैठे आराम से चाय पी लें मैं सब कुछ ठीक करा देता हूं। आप निश्चिंत रहिएगा कल ही तीसरी मंजिल वाला अच्छा सा कमरा खाली होगा बिल्कुल शांत उसे आपके लिए रिजर्व कर रहा हूं। अच्छा